जोदायक फल चारु राम जय बोलो भाई सब सन्दन की जय दुआई एक सौ उनसठ के बाद हंड्रेड फिफ्टी नाइन

भलनाथ आय सुधर सी साधि तुरग तरुबैठ महिषा नपब उ भांति प्रशंसे उही चरण बंदि निज भाग्य सराही

बोल्यो मृदु गिरा सुहाई जाने पिता प्रभु करह दिठायी मुहि मुनि ससुत सेवक जानी नाथ नाम निज बखानी

ते ही न न जानन पन्न पहींजाना भूप सुहृद शोक पट सयाना बैरी पुन छत्री पुण्य राजा छह निज का

समुझी राज सुख दुख ते अराती हवायन लय सुच पके सुनिकाना भैर संभारी हृदय हर्षाना कपट बोरी बानी मृदुल

बोले समेत बोले समेत नाम केत निर्धन रहित निकेत निर्धन रहित, रहित श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय

है सब संतन की जय अब राजा जब वन में पहुंचा शिकार करते हुए और उसे सू कर ले गया बहुत दूर तक तब तो फिर वह ढूंढते ढूंढते मुनि के पास पहुंचा और मुनि ने सरोवर दिखा दिया वहाँ राजा ने पानी पिया और उसके बाद वो मुनि इनको राजा को ले गया

और उसको समझाया कि देखो अब रात्रि हो गई है अब तुम लौट करके घर नहीं जा सकते अंधेरी रात है तो तुमको यही रात में ठहरना चाहिए सवेरे उठकर चले जाना तो अब ये जो कपटबूनी है राजा उसके जाल में अब वो उसको बातों में किस प्रकार से बहलाता फसलाता है

वो सब आगे का वर्णन है राजा ने कहा कि भले ही नाथ आयुषर सीसा कहा जैसा आप कहते हैं ये ठीक है हम आपके आज्ञा को सर्वधारी करते हैं, रात में यहीं ठहरेंगे बांध ही तुरसा घोड़े को उसने पेड़ में बांध दिया और फिर निश्चिंत हो करके इन्हीं के पास आकर के कपट बुन पास आ करके बैठा अब उसे जाना तो था नहीं इसलिए घोड़े को खोल करके बांध दिया

काठी बाठी उसकी सब हटा दी और सब व्यवस्था कर दी उसके ठहरने के लिए और अपने आप जो वो इन्हीं के मुनि के पास आ बैठा नप बहु नशंस उतार ही और राजा ने फिर उसकी मुन की बड़ी प्रशंसा की कि देखो आप मिल गए नहीं तो हमारा तो जानी जाती यहाँ पर पानी भी नहीं मिलता खाने को भी नहीं मिलता आपकी कृपा हो गई तो ये सब हमको सुलभ हो गया और

उसकी भी बड़ी प्रशंसा की कहा कि आप तो बड़े त्यागी हो बड़े तपस्या हो ऐसे करके उसने राजा ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और चरण बंदनी जो भाग्य सराही और उसके चरणों में वंदना भी और ये कहा कि हमारे हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन को प्राप्त हुए तो ऐसे पुनः बोली उम्र गिरा सुहायी फिर तो जो है वो बड़ी मधुर बाणी में राजा ने बड़ी विनम्रता के साथ मुन से इस प्रकार से बोला

कि जान पिता प्रभु करू दिठाई कि हम तो आपको पिता के समान समझते हैं इसलिए हम आपसे कुछ धृष्टता करते धृष्टावन का परिचय जानना चाहता तो बोलने का तरीका इस प्रकार से कि हमारी धृष्टता के लिए क्षमा करना आप हमारे पिता के समान हो पुत्र तो, तो, तो ल हम कुछ जानना चाहते हैं कृपा करके बताए मुहि मुनिष सुत सेवक जानी हे मुनि आप तो हमें अपना पुत्र ही समझो अपना सेवक समझो इस प्रकार से बोला हुआ है

और नाथ नाम निज कहो बखानी कहा कि भगवान आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है परिचय क्या है कौन मुनि है क्या है इस प्रकार से हम जानना चाहते हैं परिचय तो हो आपका कौन है यहाँ पे में बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि देखो ही न जानन न सु जाना

कई राजा तो उसको नहीं जानता था कि ये कौन है कपटमुनि है कि राजा है क्या है लेकिन नृपाई सो जाना लेकिन इनको प्रताप भानु राजा को वो जानता था कपटमुनि जानता था कि कौन ये पहले भी बताया है यहाँ फिर कहा कि देखो इस प्रकार से राजा उसके ऊपर विश्वास क्यों कर रहा है क्योंकि उसे जानता नहीं और कपट राजा को इस प्रकार से कैसे अपनी कपट भरी बातें कैसे कर रहा है कैसे समझाता है

तो कहते हैं वो चूंकि राजा को जानता है इसलिए उसको तो राजा को फंसाना है और उसका विनाश करना है इसलिए जो है वो उसी प्रकार की युक्तियां करता है तो भूख सु कपट सयाना तो राजा चूंकि उसको जानता नहीं था कि ये कौन है कपट है क्या है इसलिए राजा तो उसकी अपनी तरफ से व्यवहार बहुत अच्छा कर रहा था सच्चे हृदय से कर रहा था सुह्रदय मैने अपने सच्चे हृदय से व्यवहार उसके साथ कर रहा था लेकिन वो जो था कपट सयाना

वो जो कपटी मुनि था वो तो कपट के वेश बनाए हुए मुन बैठा हुआ था वो कोई मुनि थोड़े था वो तो राजा था एक जो इनसे पराजित हो गया था वो राजा था तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो बात होती है वो किस प्रकार से बात होती है उसका कारण बता दिया कि वो कपट मुनि तो अपनी कपट की बातें करेगा

लेकिन राजा जो है अपने सच्चे मन से उसको तो वैसी ही बात करता है अच्छे भाव से एक मुन की तरह से लेकर के उसको प्रणाम वंदना भी करता है प्रशंसा भी करता है उसके चरणों में प्रणाम भी करता है ये सब राजा इसलिए कर रहा है तो कहते हैं ते न सुजाना भूख सृद्ध सो कपट सयाना बैरी पुनः छत्री पुण राजा ये उसकी बात कहते है वो जो है कपट मुनि है उसमें कई बातें हो गई इस प्रकार की देखो

एक तो बैरी राजा के प्रताप भान का वो शत्रु था दोनों में लड़ाई हुई थी तो वो हार गया था तो शत्रुता तो दोनों में थी थी इसलिए बैरी तो पहली बात है और कहते हैं पुण्य छत्री और बैर भी हो तो छत्री से किसी से बैर हो तो और कठिन हो जाता है छत्री से बैर करो तो छत्री तो हार मानने को तैयार नहीं होता वो तो किसी न किसी प्रकार से छल प्रपंच से जैसे होगा बल से पौष से

नहीं, नहीं तो कूटनीति से किसी न किसी प्रकार से वो बढ़ेगा और कोई हो तो थोड़ा क्षमा भी कर दे शांत भी रह जाए लेकिन जहाँ शत्रुता किसी छत्री से होगी तो फिर वो छोड़ेगा नहीं इसलिए दूसरी बात छत्री और कुनी राजा और छत्री भी कोई गरीब छत्री हो असमर्थ हो तो बात दूसरी है लेकिन वो तो था राजा तो राजा होने के कारण से राजनीति भी जानता था युक्तियाँ तिकड़म सब उससे पता थी राजा की बुद्धि तो

बहुत ही दूर तक वो अपनी बुद्धि लगाने वाला ऐसा राजा था तो उसने क्या किया छल बल की जा इसलिए वो छल से बल से जिस प्रकार से भी काम चले वो अपना काम बनाने के लिए तैयार था तो बल से तो उसका काम चला नहीं पहले तो युद्ध कर चुका था प्रताप धन से तो हार चुका था लेकिन अब वो छल से अपनी हारा हुआ भी होने पर भी छल के द्वारा फिर अपना बदला लेने के लिए

कोशिश कर रहा है तो समुज राज सुख दुखित आराती अब उसको वो हो वो राजा जो हार गया राजा कपटमुनि है तो वो हो अब वो बड़ा दुखी है कहते है, समुझ राज सुख वो अभी तक राजा राज्य सुख प्राप्त था अब उसका राज्य सुख छिन गया इसलिए राज्य सुख छिन जाने के कारण दुखित है आराती मन आर्थ है आर्त मने समस्या से ग्रसित पीड़ित है पीड़ित भी है

और दुखी भी है और अभा अनल सुल गए छाती उसका हृदय दावागनी की तरह से जलता है या आवाज जैसे जहाँ पर की घड़े मिट्टी के आकर पकाए जाते हैं उसे आवा कहते हैं उस आवा की आग की तरह से उसका जल रहा है माने भीतर ही भीतर आग सुलगती है अवा में भीतर आग लगा दी जाती है तो थोड़ा थोड़ा धुआं ऊपर निकलता है और बाकी उसके भीतर भीतर आग रहती है कई दिन तक पर तब वो घर

है, तब पकते हैं तो ऐसे ये है इसका हृदय भीतर भीतर जो है वो सुबह बहुत दुखी है ऊपर से वो अपने दुख को प्रकट नहीं होने देता शांत रहता है एक तपस्वी की तरह से शांत भाव से और बड़े ढंग से बातचीत राजा से करता है तो ये बता दिया कि इसका छल किस प्रकार का है और क्यों छल कर रहा है ये सब कारण यहाँ समझा दिया बस ये भी एक ये जो इस

कपटमुन की जो ये स्थिति है इस संसार में इस प्रकार से अन्य लोग भी करते हैं इसलिए शास्त्र जो है उनका उल्लेख करता है देखो संसार में जो भौतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं उनका भौतिक सुख जो है उनको बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है और उस भौतिक सुख में जब बाधा पड़ती है तब उनको दुख होता है क्लेस होता है और जो बाधा डालने वाले होते हैं उनसे उनका बैर भी हो जाता और बस लड़ाई शुरू हो जाती है

ये संसार में सभी जगह जो है वो भौतिक सुख को महत्व देने वाले और उससे फिर उसके जहां उसमें भौतिक सुख में बाधा पड़ी तो उसके कारण से मानसिक का अशांति भैरभाव लड़ाई झगड़ा ये सब जीवन में शुरू हो जाता है ऐसे ही इसको कपटबून को भी हुआ उसी का एक चित्र दिखा दिया कि जैसे ये इसका कपटबन का हो गया ऐसे संसार में आप जहां देखेंगे तहां इस प्रकार से होता रहता है

लोग बात फिर झूठ क्यों बोलते हैं कपट में तो झूठ भी आ गया अब ये ये क्या कर रहा है कपट में झूठ ही तो बोलेगा सर तो कहते हैं झूठ भी लोग बोलते हैं धोखा भी देते हैं लोग जो जहां कहीं जितना बल चलता है उतना बल भी दिखाते हैं तो ये सब इस प्रकार से होता है आप समाज में भी देखो लोगों को लड़ाई हुई

फिर लड़ाई लड़ी तो जहां तक हाथ पैर चले तहां तक चले नहीं चले तो मुकदमा किया तो आखिर उस मुकदमे में भी झूठा मुकदमा वकील बताएगा कैसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे करो तो तमाम झूठ बोलेगा उसमें मुकदमे में भी जाकर के वहां पर जब बोलना पड़ेगा दवाई देनी पड़ेगी बयान देने पड़ेंगे तो उसमें भी झूठे बयान देगा झूठी बातें तमाम बोलेगा क्योंकि तो उसे तो अपना बैर जो है उसको उससे निपटना है तो जैसे संसार में ये सब घटनाएं घटती हैं

तो उनका कारण बता रहे हैं कि देखो संसार में भी लोग इसी प्रकार से समस्या में फंसते हैं वैसे ही कपटमुन का भी इसी प्रकार से हो गया लेकिन ये कपटमुन को आप देखेंगे इस कथा में आगे चलता है तो बड़ी होशियारी करता है और एक प्रकार से जीत भी जाता है राजा का विनाश भी इनके प्रताप भानु का वो कर देता है अपनी युक्तियों में सफल भी हो जाता है लेकिन सफल हो जाने के बाद में भी इसका कोई कल्याण थोड़े होता

जीत जाता है अपना राज्य से फिर प्राप्त हो जाता है लेकिन फिर विनाश होता है ये तो संसारी समस्या इस प्रकार की है कि व्यक्ति जहां इस प्रकार से करेगा तो वो समझेगा कि मैंने तो बड़ी होशियारी की मैं इतना चालाक हूँ इस प्रकार से बदला ले लूंगा लेकिन बाद में फिर उसके व्यक्ति का जो वो हो दूसरे की भी हानि होती है और अपनी भी हानि समाज में इसी प्रकार से लोगों की हानि लोगों को दुख क्लेष

लोगों को समस्या इसी प्रकार से होती रहती तो सरल वचन के सुनिका ना तो आप कहते हैं राजा ने तो यहाँ राजा के माने जो है राजा तो दोनों ही हैं, लेकिन वहाँ कपटबूनि है और यहाँ राजा है ये प्रताप भान राजा ने के जब उसने कपटबूनि ने सरल वचन सुने के अब तो वो समझ गया कि हमको पहचान नहीं पाया

अगर वो जानता कि पहचान गया है तो तो फिर वो भागता या दूसरी युक्ति करता कुछ लेकिन जब वो देखा कि राजा इतनी भ्रमता से बात कर रहा है और इस प्रकार से उसके बचनों में इस प्रकार का सहज भाव है तो वो उसने क्या किया कि बैर संभारी हृदय हरसाना बैर संभार समार्मण याद करके अपने बैर भाव को याद करके हृदय में बड़ा खुश हुआ इस बात में कि अब राजा को तो हमने हम जानते हैं

और ये अब हमारे जंगल में फंस गया अब हम इसको जैसा पाठ पढ़ाएंगे वैसे ये करेगा तो इस बात से तो वो बड़ा प्रसन्न है लेकिन उसको स्मरण अपने वैर भाव में वैर भाव के, के कारण से वो राजा को इस प्रकार से फसा करके प्रसन्न हो रहा है तो ये भी संसार में इसी प्रकार से होता है वैसे वर्णन शास्त्र करता है कि संसार में जब लोग किसी को ठगने की कोशिश करते हैं और ठगाई में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने कितनी चालाकी से

कैसे इसको हमने फांस लिया तो वैसे ये इस समय कपट बुन जो हो, इस बात का प्रसन्न है कि हमारी युक्ति चल गई काम कर गई तो कहते हैं कपट बोरे बानी मृदुल बोलियो जुगुत समेत तो वो तो कपट बुन है पुरुष कपट करते हुए मन की बात दूसरी ऊपर से बात कुछ और बोल रहा है बानी मृदुल बोलो बड़ी मृदुता के साथ में जैसे मुनि लोग संत लोग बोलते हो वैसे वो बोला और जुगुत समेत

युक्ति बना करके ऐसी बात करें जिससे कि राजा चक्कर में फंसी जाए उसके ऊपर विश्वासी ही कर ले ऐसी युक्ति बना करके कपटमुनि ने राजा से बड़ी भ्रमरता से इस प्रकार से बोला कि नाम हमारी भिखार है वे निर्धन रहित के। अब क्या के हमारा नाम क्या पूछते हम तो जो है भिखारी है निर्धन है पैसा तो है नहीं निर्धन है घरें न मकान न घर न पैसा

तो फिर उसे ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे कहते ऐसे व्यक्ति को भिखारी कहेंगे बस हमारा नाम भिखारी ही समझो तो मैंने पहले तो उसने इस प्रकार थे अब वैसे इसमें दो अर्थ की बात अब शब्द जो लगा दिया है कि नाम हमारे भिखारी अब अब के माने तब हाँ? तब के माने तब तो हम राजा थे सु थे राजा हाँ? और तब तो हमारा कुछ नाम भी था अब राजा था तो राजा का देश भर में नाम होता है

नाम होने का माने एक तो नाम होना उसका और फिर प्रसिद्धि होना उसको भी नाम कहते हैं जो नाम को जानते हैं सर तो फिर कहते हैं उसका बड़ा नाम है माने बहुत प्रसिद्ध है तो क्या जब राजा थे तब तो नाम था अब जब राज खत्म हो गया अब ना घर न बार न पैसा न भेला तब तो अब हम अब कौन है हा? अब बेहारी हैं बस और क्या इस प्रकार से राज उसने गे वो अपना परिचय इस प्रकार से राजा तो

अब ये प्रताप भान इतनी बात से संतुष्ट नहीं हुआ और पर उसका जानना चाहता फिर उससे पूछता है <coughs> कह नज्ञान निधाना, निधाना तुम सारी खे गल अभिमाना सदा रही अपन पौधुराये सब विध कुशल कुबेश बनाए

तेह ते, ते का संत सु पर किंचन प्रिय हर के तुम समन बिखारियहारंच से वहीं जो जोषिषोसी तब चरण नमा मो पर कृपा करिए यब स्वामी

सहज प्रीत भूपति कह देखी आप विषय विश्वास विशेखी सब प्रकार राजहीं अपनाई बोलेउ अधिक स्नेह जनायी सुन सती भाव कहूँ मैं पाला

यहाँ बसत बीते बहु काला अभिलग मोहि न को मैं न जना लोक मान्यताय न लसम कर तप कानन दाऊ कर कानन दाऊ तुलसी देख सुबेश भूल मूड न चतुर नर

सुंदर के की पेखचन सुधा समय ही इस आवर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भई सब संतन की जय <coughs> अब ये बड़ा जा फिर उनसे बड़ी विनम्रता से

बात करता है प्रताप भानु उनसे कहता कहे कह विज्ञान निधाना प्रताप भानु कहता है कि जो लोग विज्ञान के निधान हैं तुम तो सारे की गलत अभिमाना वो तुम्हारे जैसे होते हैं और उनके तो अभिमान उनका नष्ट हुआ होता है गलत अभिमाना उनको अभिमान नहीं होता सदा रहे अपन को दुराए और वो सब अपने आप को अपने ज्ञान को अपनी महिमा को छिपाए रखते है किसी को तो बताते नहीं

और सभी विध कुशल कुबेश बनाए और वो अपना कुबेस बनाए रहते हैं। माने जैसे ज्ञानी लोग कोई हो तो वैसा रूप नहीं बनाते छिपाए रखते हैं अपने आप को ऊपर से इसी प्रकार से भिखारी का भी धारण किए हुए है तो इसके माने उनकी महिमा समय में नहीं आती और तहित कहा संतेरे इसलिए संत लोग और सूतिया वेद भी बार बार इसको

पुकार करके कहते हैं घोषणा करते हैं कि परम अकिंचन प्रिय हर केरे ऐसे अकिंचन लोग जिनको अभिमान इत्यादि नहीं है ऐसे लोगों को भगवान बहुत प्रिय है भगवान को ये ऐसे लोग बहुत प्रिय है हर केरे प्रिय माने हर को ऐसे भगवान को ऐसे ही लोग प्रिय हैं। तभी तो राजा जो बात कह रहा है ये बात ऐसी है राजा सही बात कह रहा है मैंने यहाँ झूठ बात नहीं ये तो एक साधारण सिद्धांत की बात है

राजा बता रहा है इसने प्रताप भानु और शास्त्र यहाँ जो है वो इनके प्रताप भानु के मुख से जो विरक्त लोगों के लक्षण हैं उनको यहाँ बता देता है तो शास्त्र तो अब कथा चल भी रही है दोनों के कपटमून की जो बातें वो चल रही है वो तो अलग चल रही बात लेकिन बीच बीच में शास्त्र शिक्षा की बात भी करता रहता है और ये शिक्षा शास्त्र जो देता रहता है वो प्रकारांतर से देता है

मैंने उसकी तरफ कथा की तरफ ज्यादा ध्यान होगा तो इस प्रकार की बातें आएंगी और छोड़े आप चले जाएंगे आगे फिर देखेंगे फिर क्या हुआ लेकिन ये भूल जाएंगे कि इसमें शास्त्र शिक्षा क्या दे रहा है मुख्य बात जो है शास्त्र में कहानी की नहीं है शिक्षा की है तब तो ये कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको अभिमान नहीं होता एक बात तो ये कि जय विज्ञान निधाना जो विज्ञान निधान है विज्ञान के मान परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान ज्ञान विज्ञान

विज्ञान मने परमात्मा का पूरा ज्ञान जिनको गह परमात्मा के दर्शन प्राप्त है हृदय में परमात्मा भाव में स्थित रहने वाले हैं फिर ऐसे लोगों को अभिमान नहीं रह जाता उनका अभिमान गल जाता है परमात्मा की कृपा से परमात्मा का चिंतन करते करते अभिमान व्यक्ति का नष्ट हो जाता है जैसे भक्ति करते करते भगवान का स्मरण करते करते व्यक्ति का अभिमान दूर हो जाता है ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते करते

परमात्मा का ज्ञान हृदय में उदय हुआ तो अभिमान नष्ट हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति या परमात्मा का ज्ञान और अहंकार ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते अब अगर अहंकार नहीं रह सकता तो अभिमान भी नहीं रह सकता अहंकार के कारण ही अभिमान भी होता है अहंकार माने अहम की वृद्धि अभिमान के माने जो कुछ जिसमें हमारी अहम बुद्धि है उसको बहुत करके मानना अभिमान है तो जब अहंकार नहीं होगा तो अभिमान भी नहीं होगा ये ज्ञान की स्थिति है

कई कहते हैं सदा रहीं अपन पौधुराये ऐसे लोग जो है अपने ज्ञान को छिपाए रखते हैं मानिक ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं बड़े समर्थ व्यक्ति भी हो जाते हैं भगवान की कृपा उनको प्राप्त है ज्ञान प्राप्त है तो अब वो अपनी सिद्धियों को और अपने ज्ञान को सब जगह प्रकट करने लगे तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं आप देखें संसार में बहुत से लोग इस प्रकार के सिद्ध पुरुष हुए तो उनके बहुत घेरने लगते हैं उनको

उनका बहुत समय नष्ट करने लगते हैं प्रशंसा उनकी बहुत करने लगते हैं तो उनकी सिद्धियों के कारण से कैसे ये आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा इनकी कृपा हो जाएगी तो हमारा ये लाभ हो जाएगा वो लाभ हो जाएगा तो ऐसे करके लोग बहुत सेवा करते हैं बहुत पीछे उनके पढ़ते हैं ये सब करते हैं तो इससे बचने का उपाय ये है कि व्यक्ति अपने आप की अपनी सिद्धियों को प्रकट न करे अपने ज्ञान को अपनी भक्ति को छिपा करके रखे तो अध्यात्म साधना इसीलिए छिपा करके करने का विधान है

चुपचाप अपने अकेले में शांत होकर के अपने करे और दूसरे को बतावे नहीं कोई व्यक्ति अगर दिन भर में दस माला जपता है तब अब ये न कहेगा अरे तुम क्या एक ही माला जपते होगे मैं तो दस माला जपता हूँ ऐसे बताना यह है साधना के विरुद्ध है इससे साधना की हानि होती है साधक की लाभ नहीं होता इस प्रकार से बताने से तो साधना छिपा करके की जाती है व्यक्ति को ज्ञान भी हो

तो ज्ञान ऐसा हो निरहंकार ज्ञान हो अगर उसने अपना ज्ञान किया और अहंकार दिखाया कि मैं ये जानता हूं तुम कुछ नहीं जानते मैं सब जानता हूँ तो बस इससे भी उसकी हानि हो जाएगी तो ये अपने जो है साधकों को किस किस प्रकार से हानि होती है ये भी जानना पड़ता है इसलिए इन सबको इसलिए जैसे राजा कह रहा है ऐसा ही है सदा रही अपराये अपनी सिद्धियों को शक्तियों सामर्थ्यों को छिपाए रखना चाहिए और सभी विध कुशल के कुवेश बनाए

इसीलिए ये लोग जो ये है साधु संत लोग जो है कुबेर बनाए रहते हैं कुवेस मना था बाट से नहीं रहते बहुत इस प्रकार के अपनी प्रभुता संपन्नता नहीं दिखाते अपने आप को दरिद्र के समान भिखारी के समान बनाए रखते हैं और भिखारी का काम भी करते हैं भिक्षुभ की तरह से जाकर के भीख मांग लेंगे और मांग करके खा लेंगे तो लोग बात समझेंगे अरे ये तो भिखारी है इसको क्या ये तो बेकार का आदमी है

लेकिन वो चाहते है कि लोग बागे ऐसा तो समझें बेकार वो कोई अभिमान दिखा करके लोगों को ये थोड़े दिखाना कि हम बड़े ज्ञानी बड़े भक्त हैं बड़े शब्द है इसलिए वो अपनी भिक्षा भी मांग लेते है तेह कहा इसलिए कहते हैं कि देखो संतो ने संत भी कहते मैंने वैदिक मत भी यही है और लोक मत भी यही है ये क्या कहते हैं दोनों की परम अकिचन प्रिय हरि केरे ऐसे जो अकिन है उन्ही को भगवान

भगवान उनसे प्रेम रखता है भगवान की उनके ऊपर कृपा रहती है माने जिन लोगों को भगवान की भक्ति प्राप्त है तो भगवान भी उनसे उनके ऊपर कृपा करता है उनसे प्रेम रखता है गीता के सातवें अध्याय में आता है कि भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त हैं वे सदा निरंतर मेरा ही स्मरण करते रहते हैं <स्थिया> और भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी भक्तों को मैं प्रिय हूं और मुझको ये ज्ञानी भक्ति बड़े प्रिय है

तो उसी बात को यहां कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार के हैं ज्ञानी हैं भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में तो भगवान का प्रेम है ही लेकिन भगवान को भी ऐसे भक्त प्रिय हैं जो सब प्रकार से भगवान में ही समर्पित हैं उन्हीं के आश्रय हैं और अपना भौतिक अपनी सामर्थ्य या भौतिक अपनी प्रबलता कहीं दिखाते नहीं ये सब उसको छिपाए रखते हैं

छिपाए रखने के मैंने ऐसा भी नहीं है कि अब उनके पास है सब मकान दुकान सब है लेकिन सब उसको जो है बताते नहीं छिपाए रखते हैं ऐसे नहीं वे सब अपने आप को ये तो कुछ रखते ही नहीं धन संपत्ति भवन भी तो सब भौतिक समृद्धि तो अपने पास रखते ही नहीं छिपाए रखते हैं आध्यात्मिक विकास जो उनका हुआ है आध्यात्मिक सफलता जो प्राप्त हुई उसको छिपाए रखते हैं लेकिन जो कपटी होंगे वो क्या करेंगे

आध्यात्मिकता तो कुछ है नहीं जो धन संपत्ति हो उसको छिपा करके एक महात्मा बने दिखाई दे तो ये सब उनके पीछे वो हो। सही रास्ता क्या है गलत क्या है कहाँ कपट है कहाँ सत्यता है उनका रूप सब साफ़ ये सब बताता रहता है तो कहते हैं तुम भिखारी भिखारियेगा है कहते हैं कि अब तुम वैसे तो तुम सम के माने कहकर के मतलब ये है

कि हो तो तुम धन तुम्हारे पास नहीं है भिखारी हो घर भी तुम्हारे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे जैसे निर्धन तुम्हारे जैसे भिखारी तुम्हारे जैसे बिना घर वाले व्यक्ति तो बड़े महान हैं तब ये कहते हैं कि ऐसा लगता है ऐसे लोगों को कि हो तो बिर विरंश से संदेहा तब ब्रह्मा जी को और शंकर जी को भी संदेह होता है इनको क्या बात का संदेह होता है अब देखो इनको संदेह इस बात का होता है कि देखो ये तो परमात्मा ही ऐसे हो सकता है

उनको परमात्मा पर्मात्म के स्वयं अवतार का ही संभावना दिखाई देती है वे सोचने लगते हैं कि ये इतना प्रसन्न है इतना आनंद में है जबकि इसके पास धन कुछ नहीं है धर्म कांड कुछ नहीं है ऐसा विरक्त होकर के प्रसन्न जीवन जी रहा है आनंदित है निर्भय है तो इसके माने कौन हो सकता है माने परमात्मा ही हो सकता है तो उनको संदेह होने लगता है परमात्मा क्यों

तो इसलिए कहते हैं कि आपके तो यह है इस प्रकार से निर्धन और भिखारी होना ये बड़े गौरव की बात है ये तुच्चता की बात नहीं इसके माने आप परमात्मा के स्वरूप हो या ये कह लो इस प्रकार से कि ब्रह्मा जी और शंकर जी से भी तुम महान हो ये से तुम्हारी जोशोषी तब चरण न मानी आप जो हो सो हो हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं अब उसने तो भिखारी अपने बता दिया राजा कहते भिखारी हो चाहे परमात्मा ही हो

हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और मोह पर कृपा करिए सब, सब अब स्वामी ये स्वामी अब हमारे ऊपर आप कृपा करिए माने अब राजा चाहता है कि ये ये सिद्ध पुरुष है ये हमारे ऊपर कृपा करे तो कुछ हमारे हमको वरदान दे दे कुछ सिद्धियां हमको प्रदान कर दे कुछ सामर्थ्य प्रदान कर दे ये उससे कामना करने लगा अब इसमें इस प्रसंग में

अब जैसे इनसे मांगता जोश सोशी तब चरण न मामी मुंह पर कृपा करिए अब स्वामी यहीं से उनसे कृपा की भिक्षा मांगने लगा और आगे चल करके ये कपट मुंध कह भी देता है कि तुम क्या चाहते हो तो जो चाहते हो तो राजा बताने भी लगता मैं ये चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि देखो प्रताप भान जैसा चक्रवर्ती राजा होकर के भी संतुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता

जो संतोष तृप्ति प्राप्त होती है वो केवल आध्यात्मिक साधना में ही है परमात्मा की प्राप्ति में ही संतोष उत्तृति है अन्यथा कहीं है नहीं अब ये चक्रवर्ती राजा था कहते अपने आप मन में समझ लेता मैं तो चक्रवर्ती राजा हूं ही सारी दुनिया का राज्य मुझे प्राप्त रहे सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली इतना बड़ा सम्राट हूं अब मुझे क्या चाहिए

परिवार बढ़ उसका भाई बढ़ उसका मंत्री अच्छे उसकी सारी व्यवस्था अच्छी उसको तो ये इससे कोई मांगने की कोई बात ही नहीं उसे नहीं कुछ नहीं मांगना चाहिएगा लेकिन फिर भी ये सूचित करती ये कहानी कि ऐसे व्यक्ति भी अतृप्त रहते हैं असंतुष्ट फिर भी रहते हैं इनको नहीं प्राप्त होगा संतोष सहज प्रीत भूपति कह देखी इस प्रकार से देखते हैं कि प्रताप भान के मन को देखा उसने जब इस प्रकार से बोला तब तो वो कपटमुनि

का बात ये उसके मन में कंफर्म हो गई इसके माने ये राजा जो है ये प्रताप भवान हमको पहचान नहीं पाया है और ये हमारे

ामना है उस कामना ने ही इसका विनाश करा दिया अगर शास्त्र को अगर हम न समझे तो इस कहानी को समझा बड़ा मुश्किल है बहुत लोग रामायण पढ़ते हैं प्रताप भान की कथा भी पढ़ते हैं लेकिन ये कहते हैं प्रताप प्रतापधान बड़ा धर्मात्मा था और उसका कोई दोष नहीं था और फिर भी उसका विनाश हो गया ये तो बहुत गलत हो गया ये तो बहुत गलत हो गया ऐसे व्यक्तियों को लगता रहता है लेकिन शास्त्र ये कहना चाहता बताना चाहता है कि जब तक व्यक्ति कामनाओं से छुटकारा नहीं

तब तक उस जाल में फंसे ही जाएगा उसका विनाश होना हर समय संभव रहेगा जब उसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो जाए तभी उस इससे जो है ये है विनाश से बच सकता है कामनाएं और कामनाएं कैसे समाप्त होंगी कोई भौतिक उपलब्धि से होती नहीं होती होती तो प्रताप भान की हो जाती चक्रवर्ती राजा था तो इसकी कामनाएं पूरी हो जाती लेकिन फिर भी कामनाएं पूरी नहीं होती इससे इस बात की सूचना मिलती है जैसा कि तैतृय उपनिषद कहता है

कि अगर किसी व्यक्ति को जैसा प्रताप भान राजा है ऐसा कोई हो व्यक्ति तो समझना चाहिए उसका सुख को हम नाप के लिए एक यूनिट मान ले एक यूनिट सुख को प्राप्त है जो चक्रवर्ती राजा हो युवा हो स्वस्थ हो बुद्धिमान हो इस प्रकार से जिसके पास ये सब सारे सुख सुविधाओं के सब साधन उपलब्ध हो ऐसा सुखी व्यक्ति जो है वो हमने मान लिया की सुखी व्यक्ति है भौतिक रूप से

तो फिर कहते हैं कि देखो ऐसे लोगों की अपेक्षा गंधर्व गंधर्वलोक का सुख सौ गुना है ऐसे, ऐसा राजा भी गंधर्व लोग जाए तो वहां पर रहेगा तो उसे सौ गुना सुख प्राप्त होगा गंधर्व गंधर्वलोक का प्राणी अगर लोक में जाए तो उसे और सौ गुना सुख प्राप्त होगा तो माने इसके माने यह है कि पृथ्वी लोक का इतने बड़े राजा का भी सुख बहुत थोड़ा सुख क्योंकि अभी उसको तृप्ति नहीं और तैतृय उपनिषद में बार बार कह जाते हैं

कि राजा इतना होते हुए भी चूंकि वो तृप्त नहीं है इसलिए उसकी अपेक्षा से गंधर्व गंधर्वलोक का सुख सौगुना सुख है और गंधर्वलोक के सुख के भी तरप्ती वहां पर भी नहीं है उससे सौगुना सुख जो है पितृलोक में तृप्तलोक और वहाँ पितृलोक में भी संतोष नहीं है तृप्ति नहीं है इसलिए वहां से आजानज लोक में सगुना सुख है वहां से फिर जो मानुष देवलोक है

जो मनुष्य लोग वहां से देवलोक में पहुंचते हैं अपने शुभ कर्मों से उनका सौगुना सुख है लेकिन उनको भी वहां तृप्ति नहीं और भय भी उनको रहता है कि हमारा कर्म छीण हो जाएंगे तो शर्म छोड़ करके पृथ्वी पर आ जाएंगे ऐसे उन लोगों को भी उनसे ज्यादा सुख जो है सौगुना सुख वहां के जो नित्य देवता है जो कि सृष्टि के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं इंदिरादी देवता जो सृष्टि जब से प्रारंभ हुई तब से वो चले आ रहे हैं तो वे देवता नित्य देवता है उनका सौगुना सुख है लेकिन तृप्ति उनको भी नहीं है

ये सब भौतिक सुख हैं अनेक लोगों के और तृप्ति न होने के कारण से इनका सुख वो सुख नहीं है जो एक ज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्त व्यक्ति को आत्मज्ञानी व्यक्ति को सुख होता है वहाँ जाकर के तृप्ति होती है तभी वास्तविक सुख होता है तो इसको ये यहाँ पर इस कथा से दिखाते हैं कि देखो प्रताप भानु राजा चक्रवर्ती होते हुए भी युवा होते हुए भी

और उसको सारा राज्य के सारा वैभव सुख प्राप्त करते हुए भी तृप्त नहीं और जब तक तृप्ति व्यक्ति को होती नहीं तब तक उसके पतन की संभावना बनी रहती उसकी कामना रहेगी तो कामना कहीं न कहीं किसी जाल में से फंसाएगी और कुछ सुबह शुभ कुछ न कुछ करेगा और उसके कारण से फिर वो हो, उसका विनाश होगा इसलिए कितनी भी स्वर्ग तक भी व्यक्ति पहुंच जाए शुभ कर्म करते हुए तब तक भी वो सुरक्षित नहीं है

सुरक्षित तो इस बात में कि आप उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ऐसा नहीं मान सकता बिगड़ने की संभावना बराबर बनी रहती है और वो संभावना तभी छूटती है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो परमात्म ज्ञान हो उसी भाव में स्थित रहे और फिर कोई कामना न रहे जब कोई कामना नहीं तो कोई प्रलोभन भी काम नहीं करेगा उसके ऊपर कोई कितना भी कहे कि तुम्हें यह दे देंगे वो को जाएगा ये वरदान मांग लो वो कर लो वो कहेगा कुछ नहीं हमको क्या वरदान वर्दान चाहिए

हमें कुछ इच्छा ही नहीं कोई काम नहीं, नहीं उसके वो ना कुछ मांगेगा ना कहीं जाल में फंसेगा ना कहीं कुछ होगा कुछ बिगड़ेगा नहीं उसका ये चीज यहाँ पर इस कथा के द्वारा दिखाते हैं अभी ये आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्रताप भानु राजा यद्यपि धर्मप्रायण है धर्म के मार्ग पर चल रहा है सब धर्म के कार्य भी कर रहा है प्रजापालन बड़े धर्म के पूर्वक कर रहा है लेकिन धर्म भी व्यक्ति को केवल स्वर्ग तक उसका साथ देता है और उसके आगे नहीं बस

इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि धर्म के बाद बहुत सुख की स्वर्ग बस स्वर्ग के आगे वहां बाउंड को नहीं ले जा सकता वैराग्य पुण्य कार्य तो करे ही शुभ कार्य तो करे लेकिन वैराग्यवान हो तब तो वो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा परमात्मा तक पहुंचेगा तो वैराग्य की आवश्यकता वहीं से पड़ने लगती है अब ये बात जैसे प्रताप भान के जीवन में देखते हैं

ऐसी गीता में भी अर्जुन के साथ में यही बात है अर्जुन जो है वो भी धर्म में जीवन जीता रहा लेकिन उसको परमार्थ में स्थित नहीं है आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान हो और तृप्त हो सुन हो इसके परिणाम स्वरूप उसको दुख हो गया विषाद हो गया अब बस उसके साथ में भगवान जैसे भगवान कृष्ण जैसे उनके सहायक अर्जुन को मिल गए

तो उन्होंने सही बात समझा दी अर्जुन को कि देखो इस प्रकार से तुम्हारे अंदर जो इस प्रकार की समस्या विषाद आदि आ रहा है वो तुम्हारे इसी कारण से हो रहा है कि तुम में अज्ञान है मोह है इसलिए के कारण से समस्या हो रही है धर्म मात्र से पूरा नहीं पड़ेगा उसके आगे तुम्हें मोह निवृत्ति का भी उपाय करना पड़ेगा तो ये सब भगवान ने समझा दिया लेकिन अब इसको प्रतापवान को न यहां पर उसको धर्म उसका मंत्री है

और ना भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए है अब इसको जो है यह इसकी कामनाएं ही इसको जाल में फंसवा देती हैं और उसका उसके बाद विनाश होता है वैसे वहां अर्जुन के भी प्रश्न को लेकर के लोग बात शंका करते हैं कि अर्जुन तो बहुत ठीक कह रहा था कि हमारे भाई बांधव सब मारे जाएंगे इसके बाद अर्जुन को जो दुख था बहुत सही दुख था गलत नहीं था इस लोग समझते हैं

तो शास्त्र के तात्पर्य को न समझने के कारण से लोगों को इस प्रकार की शंकाए होती जैसे अर्जुन के प्रति शंका होती उधर इसी प्रकार से रामायण में प्रताप भान की लेकर के शंका होती लोग शंका करते हैं कि प्रताप भान इतना अच्छा राजा इतना धर्मात्मा राजा और उसका भी देखो इसने जो कपट मुनि ने उसका विनाश कर लिया ये फल तो प्रताप भान को नहीं प्राप्त होना चाहिए था ये तो गलत हो गया लेकिन गलत का कारण नहीं समझते हैं कि छोटी सी बात गलती की है

कि है, है, असंतुष्ट है उतना होने पर भी और उसकी कामनाएं उसे ले डूबती हैं। तो उसने जब देखा कपटमणि ने कि अब राजा इस समय उसके जाल में फंसा है आप विषय विश्वास विषय ही उसने देखा कि अपने ऊपर हमारे ऊपर अब प्रताप भानु को बहुत विश्वास है तो सब प्रकार राज राजहीं अपनाई तो उसने राजा को अपनाया अपनाया मैंने अपना, अपना, अपना करके दिखाया अरे तुम तो अपने ही हो

तो हमारे शरण में आ गए हो तब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता ऐसे करके तुम तो बहुत अच्छे हो अब यहाँ ये कहते हैं कि बोले वो अधिक बड़ा प्रेम दिखा करके कपटबुन प्रताप भान से क्या बोला कि सुन सुख भाव कहू महिपाला कि मैं बिल्कुल सही बात तुमसे कहता हूँ सुनो महिपाला पाला मैंने संबोधन क्या हुआ कि हे राजन सुनो लेकिन इसने तो बताया तो मंत्री हूं लेकिन वो कपटबुन कहता है कि तुम तो राजा हो

मैंने ये सुझाना चाहता है ये कि देखो तुम बताओ ना बताओ कि तुम कौन हो लेकिन मैं जान गया कैसे जान गया अब वो ये नहीं बताता मैं इसलिए जान गया तुमसे हमारा युद्ध हुआ तो इसलिए मैं जान गया ये बताने के लिए मैं जान गया तुमको क्योंकि मैं सिद्धमुनि मुनि हूं मैं सर्वज्ञ हूँ इसलिए मैं सब जानता तुम हमसे झूठ बोलोगे तो कोई छिपेगी थोड़ी हम तो जान जाएंगे तो मंत्री नहीं हो तुम स्वयं प्रताप मानो अब राजा ने जैसे सुना की हमको राजा बता रहा ये

हाँ? तो उसके मन में शंका हुई कि ऐसा लगता है कि तो बड़ा सिद्ध पुरुष ये तो जान गया हमने छिपाया इसे लेकिन ये तो जान गया ये सब कपट की बातें हैं देखो इस प्रकार से बहुत से ठग संसार में भी इस प्रकार ठगते रहते हैं वो कहीं ना कहीं से कोई न कोई बात जान लेंगे किसी की छिपी छिपाई बात और फिर उसको बाद कहेंगे कि अरे मैं सब जानता हूं तुम्हारे बात हो मैं तुमको इस प्रकार जानता तुम तो मैं किसी कोई जानता हूं लेकिन मैं तुमको जानता हूं मैं ऐसे जानता अब कहीं से कोई ऐसे सिद्ध की बात थोड़ी उसके

हुँ? ऐसी बता दिया -पाँच तो ऐसे कहीं पूछ पाछ करके वैसे कहते हैं सुन सत्य भाव कहो मैं पाला बसत बीते बहु काला यहां रहते तो हमको बहुत समय व्यतीत हो बहुत समय व्यतीत हो गया मैंने अब अपनी आयु बड़ी लंबी आयु बताने लगा कि एक तो सिद्ध की बात ये एक तो सिद्ध की बात ऐसी बता दी कि तुम राजा हो तो प्रताप भान को समझ में आ जाना चाहिए सिद्ध पुरुष है

दूसरी सिद्ध की बात यह है कि संसार में लोग बात यह समझते हैं कि जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष का हो 150 वर्ष का हो अरे कहा सिद्ध पुरुष है जितनी अधिक लाइव आयु होगी उसको उतना ही बड़ा सिद्ध पुरुष समझेंगे और अगर कहीं ये मालूम हो तो पांच वर्ष इसकी आयु है तो बस समझ लेंगे इससे बड़ा सिद्ध पुरुष दुनिया में कहीं है ही नहीं क्योंकि इससे ज्यादा आयु किसी की देखी नहीं गई

ऐसी तो बुद्धि है संसार की हुँ? और अगर ये मालूम हो कि शंकराचार्य बत्तीस साल में ही मर गए फिर समाप्त हो गया उनका अरे कहें तो कुछ नहीं बेकार का बत्तीस ही साल में कोई सिद्ध कुछ नहीं किसी का जो सिद्ध पुरुष है क्योंकि बत्तीस साल में मर गया तो उसकी कोई सिद्धि नहीं है और अगर सौ वर्ष डेढ़ सौ वर्ष का ऐसा ही बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति करके रहे जीवन उसका इस प्रकार ज्यादा हो जाए तो उसको सिद्ध मान लेंगे

दुनिया की बुद्धि इस प्रकार से काम करती है जैसे यहाँ पर बता दिया इसीलिए कपट मुनि आपको बहुत लंबी आयु अपनी बताता है जिससे मालूम हो जाए कि राजा को बिल्कुल तुरंत कहने जरूरत नहीं पड़ेगा वो मान लेगा तब तो फिर बिल्कुल सिद्ध पुरुष आहुत बार इसी प्रकार से कपटमुनि और भी होते हैं आजकल भी होते हैं वे लोग भी लोगों को ठगने वाले जो होते हैं वो भी अपनी आयु बहुत लंबी बताते हैं झूठ बूठ बताएंगे लंबी आयु

ज्यादा नहीं लंबी आयु तो इतनी तो कही देंगे कि अठारह सौ सत्तावन का युद्ध तो हमारे सामने हुआ उस समय हम छोटे थे और तो कितनी आई हो गई अब हमें पता नहीं कितनी हमारी आई हो गई लेकिन उस समय जब गदर हुआ था झांसी की रानी जब मारी गई तब उस समय हम छोटे थे सुनने वाला क्या समझेगा अरे बड़ी भाई बड़ी, बड़ी, बड़ी, बड़ी, बड़ी, बड़ी, बड़ी लंबी आयु

डेढ़ सौ वर्ष का हो जाएंगे तो बड़ी आयु में आश्चर्य करते हैं लोग और समझते हैं कि सिद्धि की कोई बात है ये अधिक आयु सिद्धि की बात नहीं शास्त्र के दृष्टि से देखोगे तो जितनी ही अधिक आयु इसके माने व्यक्ति उतना ही अधिक उसने पाप किए हैं और प्रारब्ध उसको जिला रहा है कोई व्यक्ति बीमार रहते रहते बीसों वर्ष जीता रहता है चार पड़ा रहता तो कोई बड़ी आयु उसकी हो रही है तो कोई बड़े पुण्य की बात थोड़े है

बड़े ज्ञान की बात सिद्धि की बात थोड़ी है उसका प्रारब्ध उसको दुख भोगने के लिए उतनी आयु तक जिला रहा वो तो भोग भोग रहा है अपना, और आप समझ रहे हो सिद्ध इसलिए आयु का संबंध कोई ज्ञान से नहीं है आयु का संबंध प्रारब्ध से है अपने कर्मों के फल से है इस प्रकार से कहते हैं कि फिर वो कहता है

कि यहाँ बसत बीते बहुकाला काला अबलग मोही न मिले को मैं न का कि अब तक मेरी आयु तो बहुत है लेकिन अब तक कोई व्यक्ति आया भी नहीं इतने घने जंगल में कौन आवे कोई यहाँ मनुष्य आज तक तो आया नहीं और मुझे कोई मिला भी नहीं और किसी को मैंने बताया भी नहीं जो कोई व्यक्ति आया होता उसको मैंने बताया होता कि मैं ऐसा ऐसा करके यहाँ हूँ परिचय होता तो वो लौट करके जब बस्तियों में जाता

तो बताता जाकर के वहाँ के खाने बनाने बन में एक बहुत बड़ा महात्मा रहता है बहुत बड़ी आयु उसकी है बहुत ज्ञानी है ऐसा संसार में प्रचार हो जाता है लेकिन जब कोई आया नहीं मैंने किसी को बताया नहीं तो मेरे संबंध में कोई संसार में जानता भी नहीं है इसलिए जो यह है मैंने जनायू कहा हो और लोक मान्यता अन करतब का आनंदा हो और ये बात साम्म बात है लोक मान्यता जो है वो अग्नि के समान है और करतब का आनंदा हो

तप रूपी बन को जला करके नष्ट कर देने वाली है व्यक्ति साधना साधना करते हैं और तपस्या करते हैं तपस्या से व्यक्ति के अंदर शक्ति प्राप्त होती है और उसकी शक्ति बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है शक्ति प्राप्त होती है उसी के बल से परमात्मा भी प्राप्त होता है आत्मा ज्ञान परमात्मा ज्ञान उसी के बल पर होता है लेकिन <coughs> अगर वो उसको उस तपस्या का फल वो कोई लौकिक फल स्वीकार कर लेगा तो उसका वो तप उसी लौकिक फल में छीण हो जाएगा

लौकिक फल तीनों है भौतिक सुख अगर तपस्या बहुत करे और भौतिक सुख उसे प्राप्त हो जाए उनके भोग में लग जाए तो उसकी तपस्या छिन हो जाती है अगर उसको कीर्ति प्राप्त हो जाए लोक मान्यता माने कीर्ति, बड़ी प्रशंसा उसकी हो तो उससे भी उसका तपस्या उसकी छिन होती है माने जो उसने तब किया है उसका फल लोकमान्यता के रूप में मिल गया और वो तब खत्म हो गया वो तो जैसे पैसा हो तैसे तपस्या है जैसे पैसा किसी ने कमाया और अगर जाकर बाजार से कोई चीज खरीद लाया

तो पैसा मा खत्म हो गया अगर नहीं कुछ चीज खरीदता है तो उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा रहेगा। इसी तरह से यह व्यक्ति तपस्या करेगा संग्रह करेगा कहीं उसको खर्च नहीं करेगा तो तो उसका बल बढ़ता चला जाएगा और उसके तपके बल के उसने भौतिक सुख ले लिया तो उससे भौतिक सुख भोग लो तपस्या खत्म यश कीर्ति प्राप्त हो गई तो तपस्या खत्म स्वर्ग पहुंच गए स्वर्ग का भोग भोग लिया तो तपस्या खत्म

इसलिए तप बल का संग्रह करने के लिए इनकी कामना छोड़नी पड़ती है इनके भोग छोड़ने पड़ते हैं तीनों को और फिर व्यक्ति को आता है तो इसलिए बात के बिल्कुल सही बात है कि लोक मान्यता अनलसम कर तप का आनंददाह अब देखो दोनों राजा हैं तो परमार्थ की बातें भी बहुत जानते हैं अध्यात्म की बातें दोनों जानते प्रताप भान भी जानता है और वो कपटमुन भी जानता है लेकिन जानने से क्या होता है करे तप है और वो कपटमुन कर रहा है कपट

अब बातें मना रहा है इस प्रकार की कि लोक लोकमान्यता अनल वो बातें इस बात की कर रहा है ऐसे संसार में बहुत लोग संसारी भौतिकवादी लोग इस, इसकी की बातें करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे लेकिन बातें करने से क्या होता है उस प्रकार के जब जीवन जिए तब है उसको अपने काम में लावे तब है लेकिन आध्यात्मिक साधना करना तपस्या करना परमात्मा को प्राप्त करना

उसमें लोगों को बड़े पुण्य के कारण से बड़े मुश्किल में उदय की तरफ रुचि होती है बातें बनाने बना कहते तुलसी देख सुबेश भूले मूड़ न चतुर नर अब ये बीच बीच में तुलसीदास जी जो है इस कथा में जो जो शिक्षाएं लेनी चाहिए वो बीच बीच, बीच में बताते जाते हैं एक पहले कल भी देखा था इसी प्रकार से कहा कि देखो कि ये तुलसी जैसी भवत्यता तैसी मिले सहाय

तो वो भी एक दोहा केवल नीच का वचन था और वो इस कथा के द्वारा तुलसीदास तो ने दिखा दिया कि देखो जब राजा के विनाश होने को आया तब कहा वन में पहुंच गया कहा कपटब के पास पहुंच गया अब उसका विनाश का समय आया तो विनाश के लिए वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं वो परिस्थिति तो उसके साथ बन गई आप ताए अब चाहे वो परिस्थितियाँ वो व्यक्ति है उसके पास परिस्थितियां आ जाए जहाँ है वो परिस्थितियों से घिर जाए अथवा

वो हो उसका प्रारब्ध ही उसको वहां ले जाए जहां उसको परिस्थितियां घेर लें दोनों बातें हो सकती हैं तो कहते हैं इस प्रकार से स्थितियां ऐसी बनती हैं कि फिर उसका विनाश होता है या अगर लाभ भी होना होता है तो फिर उसे वैसी परिस्थितियां मिल जाती हैं पुण्य पाप दोनों होते हैं और उनके अनुसार अं। दोनों के अनुसार से अनुकूल परिस्थितियां पुण, पुण, पर जहां रहता है वहां अथवा जहां वहां न रहता हो तो कहीं दूसरे स्थान में चला जाता है वहां उसे प्राप्त होते हैं

ऐसी करके यहाँ पे कहते हैं कि तुलसी देख सुवेश दो ये दोहे तुलसी से वो भी शुरू हुआ ये भी तुलसी से शुरू हुआ माने तुलसीदास जी कहते हैं नीति की बात ये तुलसी देख सुवेश भूगलें चतुर नर कि किसी का सुंदर वेश देख करके मूर्ख व्यक्ति ही भलावे में पढ़ते हैं चतुर लोग नहीं पढ़ते अब यहाँ सुवेश क्या है सुंदर वेश क्या है ये कपटमुनि जो है सब वैराग्य का रूप धारण किए हुए है यही उसका सुंदर वेश है

राजा उसके वैराग्य को देख करके ही उसमें उसके प्रति आसक्त हो गया उसके अधीन हो गया देखा कि वैराग्यमान तो है ये तो बड़ा वैराग्यमान है इसके वैराग्य को देख करके राजा उसके अधीन हो गया तो ये कहते हैं ऐसे करके स्वेश देख करके सुन्दर वेश धारण किए देख करके ऐसे करके आजकल भी जेब काटने वाले ठग करने वाले आप चलेंगे सड़क पर देखेंगे तो कोई ऐसे थोड़े दिखाई देंगे की ये कोई ठग है या

चोर है या इस प्रकार का है तो खूब बढ़िया कपड़े साफ धले धलाए पहने हुए सब सेवे बनाए हुए बाकायदे बढ़िया रूप बनाए हुए ऐसा मालूम पड़ेगा कि अच्छा भला आदमी है सज्जन व्यक्ति है ऐसा दिखाई देगा और वही सेब काट लेगा वही धोखा दे देगा तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों से जो लोग बाग भूल उनसे ठग जाते हैं तो कौन लोग ठग जाते हैं तो यहाँ दोष जो है ठगने वाले का नहीं है दोष है जो ठगाई देता उसका है

देखो संसार में जी कह बड़े ठग अपने बदमाश उन्हीं की निंदा करेंगे अरे ठग तो निंदनी है ही लेकिन जो व्यक्ति ठग जाता है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा दोस्त तो ठगाई देने वाले का क्यों है क्यों ठगाई देता है क्योंकि उसे इतनी अकल नहीं है कि स्वेश देख करके वो तुम उसको ऊपर विश्वास कर लिया नहीं? वो विश्वसनी नहीं? तो विश्वसनीय व्यक्ति है नो समझना चाहिए सुंदर के, के बचन सुधासन असन अहि ये उदाहरण है

ये बता दिया कि जैसे कि सुंदर केकी ही केकीमन मोर सुंदर मोर को देखो आप तो बड़ी सुंदर मोर है मोर बड़ी सुंदर लग रही लेकिन आपने ये तो देखा नहीं कि इसका जो है आसन अहि इसका भोजन क्या है खाते क्या है मोर सांप खाते उसका जो खाना सांप है वो तो आपको दिखाई नहीं देता और उसकी बोल आवाज उसकी बड़ी आपको लगती है मोर कैसा बढ़िया बोल रहा है और कैसा सुंदर उसका वेश है?

जैसे मोर ऊपर ऊपर से खूब सुंदर भी है ऊपर ऊपर से उसकी बोली भी अच्छी है लेकिन भीतर भीतर सांप खाने वाली उसके भीतर सांप जैसे भरा हुआ ऐसे ही लोग जो सुंदर वेश धारण के ऊपर से और बोलेंगे भी कैसे वचन सुधासन वाणी भी बड़ी मधो बोलने वाले होंगे वेश भी बड़ा अच्छा सज्जन का बनाए होंगे लेकिन उनके भीतर क्या है कपट की बातें उनके भीतर भरी हुई ठगेंगे धोखा देंगे इस प्रकार करने वाले संसार में

तो इनसे बचने का उपाय क्या है कि सावधान रहो हर किसी पे इस प्रकार से विश्वास न कर लो जब तक कि पता न चले कि व्यक्ति किस प्रकार का कैसा आगे कहते हैं ताते गुपत रहू जग मही हरि तेम पिप्रिय हो जन नाही प्रभु जान तब तो बिना ही जन

कहू कवन सिदो करें तुम तो सुच सुमति परम प्रिय मोरे प्रतीति मोहि पर तो तो तो अब जोतात दुराव तो ही दारुण दोष गट मोही जिम जिम तापस कथय उदास

तिम तिम नृपज विश्वासा देखा सबस कर्म मन पानी तब बोला तापस बगध्यामारे कतन भाई सुनृप बोले पुन सिरुनाई कहु नाम करे अर्थ बखानी

मुहिसेवक आपन जानी आदिष्ठ्य उपजी जब तब उत्पति भय मोरी नाम एक तनुहेत ते ही, देहन धरी बहोरी श्यावर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय

हेलो भाई सब संतन की जय अब ये दोहा तो बीच में तुलसी देख सुबेश ये तो तुलसी तुलसीदास की बात बीच में जुड़ी थी लेकिन ऊपर जो कहता लोक लोकमान्यता अन करतब कान धाव उसके आगे फिर वो कपटमुन बोलता है कि ताते गुप्त रहू जग ताते के मने कि मैंने लोक मान्यता ठीक नहीं है तपस्या इससे नाश होती है इसलिए हम अपने सब तपस्या को गुप्त ही रखते है हम किसी को बताते नहीं है

कीमत प्रयोजन ना ही और हमारा तो हम हमें किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं किसी से क्या लेना देना हमारा संबंध सीधे भगवान से नाता है तो हमें किसी को अपने तमाम बताने की जरूरत क्या कि मैं कैसा तपस्या हूँ क्या हूँ क्या नाम है का है क्यों भगवान से नाता है तो प्रभु जानस सभी नहीं जनाए भगवान से हमारा नाता है। भगवान को हम न भी बताऊंगे कुछ तो भगवान तो सब हृदय में बात करते सबकी जानती है जब भगवान सबकी जानते ही तो भगवान को भी बताने की जरूरत नहीं

और बाकी और दूसरे दुनिया लोगों को तो बताने की जरूरत ही क्या वहां तो उसे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं क्या बताते किसी को तो कहो कवन श्री लोक रिझाए अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग बाग प्रसन्न होंगे बड़ा आदर सत्कार करेंगे हा? तो लोक रिझाना कम माने लोक को प्रसन्न करना हाँ जहां उनको बताया कि मैं ऐसा तपस्या हूँ इतनी मेरी आयु है इतना ये है

तो लोग बड़े प्रसन्न होंगे और बड़ा आदर सत्कार करेंगे पूजा करेंगे तो ऐसा करने से फायदा क्या उसे मिलने वाला क्या उससे कोई तपस्या में आध्यात्मिक साधना में उससे कोई लाभ होने वाला तो है नहीं बस कहता ठीक ही वो राजा को राजा भी कहता है की हाँ देखो कैसा व्यक्त व्यक्ति है कैसा ज्ञानी व्यक्ति है इन सब बातों को समझता है ऐसे करके प्रतापधान भी उसके ऊपर विश्वास करता जाता है अब वो कहता कपटमन के तुम सुच सुमति परम्परे मयरे

लेकिन तुम तो बड़े पवित्र हो तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी सुंदर है और तुम हमारे, तुम तुमको हमसे बड़ा प्रेम है और प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे और तुम्हारे, तुम्हारे प्रेम के ऊपर हमें भी तुम्हारे ऊपर बड़ा विश्वास है कपट कह मुन कहता है कि तुम्हारा जैसे हमारे साथ तुमने अपना प्रेम भाव आदर भाव दिखा रहे हो तो उससे हम देखते हैं तुम्हारी ये बात सब सही है तुम्हारी बुद्धि भी सुंदर है हृदय साह तुम्हारा है

तुम्हारा सच्चा व्यवहार हमारे साथ में है तो तुम, तुम, तुम तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है तो मेरे हृदय में भी तुम्हारे प्रति बड़ा प्रेम है ऐसे करके उसको बताता फिर कहता अब जो तांत दुराव हूं तो ही अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब हम बात छिपाते हैं तो दारो दोष से घटे तुम ही तब तो हमारे ऊपर बड़ा दोष लगेगा मने उसके माने अगबर इतना होने पर भी अब तुम आ गए यहाँ पर न होते तो कहीं बताते नहीं फिरते हैं लेकिन जब तुम यहाँ आ गए हो

और फिर तुम इतने विनम्रता के साथ उससे साथ पूछ भी रहे हो तो अब हम तुमको नहीं बताते हैं, तो फिर हम झूठे से दूंगे इसलिए हम झूठे से दू दारुण दोष के माने क्या है झूठा झूठे होने का दोष लगेगा हमको कि देखो इसने जो है बताया नहीं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसा हूँ इसलिए मैं छिपाता न दारूण दोष घटै तिमोही जिम जिम तापस कथ उदासा उदासा में ना की बात ये तपस्वी जैसे जैसे बैराग्य की बातें करता है

और तिम तिम निप विश्वास वैसे ही वैसे राजा के मन में विश्वास के साथ में दृढ़ होता चला जाता है अब देखो संसार में ऐसे ही करके होता है जो जितना ही अधिक विरक्त दिखाई देता है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं संन्यासियों में भी साधुओं में भी देखते हैं महात्माओं में भी वे लोग जो नंगे रहे उघारे पैर रहे

तो वे लोगों को कहते हैं। उन लोगों के ऊपर बड़ा विश्वास हो जाता है उनका बड़ा आदर सत्कार होता है कहते हैं बड़ा बिरफ्त है नंगे घूमता है जहां जहां देखते हैं तो बड़ी लोग बात बताते रहते हैं कि हमें फलहन फरा महात्मा वहां गए वो मिले और वो ऐसे महात्मा थे अभी एक महात्मा की बात बताई कि वो महात्मा थे चंद्र एक ओढ़ते थे बस और बस नंगे पैर रहते थे और जानक बर्फ गिरी इतनी तो और, और तो लोग उस बर्फ में

जो है वहां पर सब मोजा पहने जू, जूते पहने हुए तब बर्फ में जाएं, निकले नहीं तो निकलता नहीं था जाता नहीं था अब वो नंगे पैर बर्फ में खप खप पैर धरते हुए चले अब उनके तो जब इस प्रकार के को कोई बात बतावे कि देखो बर्फ में भी कोई नंगे पैर चल सकता है तो इसके समान बात सिद्ध होगा कपड़े भी नहीं पहनता उधारा रहता है नंगा रहता है तो ससिद्ध होने के लक्षण है और महानता के लक्षण है

और यही लक्षण जो लोग जानते ही नहीं ज्ञान क्या है भक्ति क्या है और अध्यात्म की बातें जिन्हें पता नहीं है वो तो अपनी ऊपरी रूपरेखा ये देख करके उसी से अंदाज लगाएंगे कि हाँ बड़ा ज्ञानी है कि बड़ा सिद्ध है इस प्रकार का सबने तो ये संसार का ये है कि उसको वैराग्य जितना दिखाओ उतनी ज्यादा विश्वास कर लेता है तो जिम जिम तापस कथई उदासा जैसे जैसे तपस्वी जो है वैराग्य की बातें करता गया

बस तिम तिमी उपज विश्वासा वैसे वैसे प्रताप भान उसके ऊपर विश्वास करता चला गया अब आगे वो प्रताप भान क्या कर वो कपटी मन क्या करता है देखा सुबह कर्म मन जानी जब उसने देखा तपस्वी ने कि प्रताप भान तो मेरे मन बाणी कर्म से सब मेरे ही बस में हो गया है तब बोला तापस बघ ध्यानी तब वो तपस्वी तपस्वी बघ ध्यानी तपस्वी, तपस्वी मैंने कपटी तपस्वी इस प्रकार से बोला

बगध्याण मैंने बकुला जैसा ध्यान लगाने वाला मैंने बगुले को कपटी माना जाता है जहाँ कपट का उदाहरण देना होता है तो बगुले की तरह से कहते हैं जैसे बगला बड़ा शांत चुपचाप बैठा रहेगा ऐसा लगता है कि मानो बड़ा भगवान का ध्यान कर रहा है मानो भगवान ही का स्मरण कर रहा है बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है बड़ा शांत है लेकिन जहां मछली जर दिखाई दी से गप से उसने अपनी चोच मारी और पकड़ लिया पकड़ गया ऐसे करके वो बगले के ध्यान इस प्रकार से लिए कपट का दिखाई देता है

तो ये कहते हैं तो कपटी बगले की तरह से अब वो क्या बोलता है कि नाम हमारे एक भाई क्या हम क्या नाम बताओ हमारा नाम तो एक नाम है पहले तो बता दिया हम बिखारिये इसे नाम बताया नहीं उसने राजा ने बहुत पूछा उससे तब उसे बताया कि अब हम तुमको बताते हैं देखो मेरा नाम एक है एकतन तन क्यों भाई तुम्हारा नाम है बताता ना तो है तो सिर्फ बोले पुनसरण आई तब राजा ने फिर उनको प्रणाम किया और पूछा कि भाई आपका नाम एक क्यों है

कहो नाम कर अर्थ बखानी भाई आपका ये नाम कैसे पड़ा एक तनु आपको क्यों कहते हैं इसका अर्थ एक तनु का अर्थ भी तो बताओ क्या हुआ तो मोही से आप हमको अपना सेवक समझो तो ये भी समझा दो कि एक तन का अर्थ क्या हुआ <क्या> तब तो वो बताता एक तनु क्या होता आज सृष्टि उपजी जब ही जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी ब्रह्मा ने जब ये पृथ्वी इत्यादि ब्रह्मांड की रचना की

तब तब उत्पत्ति भई मोरी उसी समय मेरी भी उत्पत्ति हुई जब नारद जी की उत्पत्ति हुई जब सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई जब इन सबकी उत्पत्ति हुई तभी इस कपट गुण की भी तभी उत्पत्ति हुई कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये लोग चोर डाकू बदमाश ये लोग कब से पैदा हो गए पहले तो सतयुग था तो कहते हैं कपटी लोग भी कभी ब्रह्मा जी ने पैदा किया

जब सृष्टि सब पैदा हुई तो भले लोग संत लोग साधु लोग गृह लोग सब पैदा हुए तो कपटी भी लोग भी तभी ही कि इस से मेरा नाम एक तन इस नाम और तब से जब से आज सृष्टि हुई है तब से देना धरी बहोर वही सृष्टि में शरीर धारण की हो अब तक तो चला रहा हूँ तो समझ लो कितनी सृष्टि हो गई होगी अंदाज लगा लो

कितने करोड़ कितने लाख वर्ष की हो गई होगी तो बस उतनी समझ लो आप हम कौन सा हिसाब रखा है कि कितने वर्ष के हुए कौन कौन रोज रोज बरसों रोज रोज दिन गिनता रहे हमारे सामने सतयुग बीत गया द्वापर बीत गया त्रेता बीत गया कलयुग बीत गया उसके बाद फिर सतयुग आ गया फिर द्वापर आ गया फिर त्रेता आ गया फिर ये चतुर्योग के बाद एक बीती चली जाती कल्प दर कल्प बीते चले जा रहे हैं लेकिन शिष्ट तो वही चली आ रही है तब से हमारा शरीर वही है

कहते हैं, इस प्रकार से एक, एक ही शरीर धारण के रहने के कारण से मेरा नाम एकतम है अब इतनी आयु दुनिया में किसी के नहीं होगी तो इससे ज्यादा कोई सिद्ध पुरुष भी कोई दुनिया में हो नहीं होगा हो गया सबसे श्रेष्ठ महान इस प्रकार से जो है वो अगर लोग इस प्रकार से आयु की दीर्घता के कारण से माने तो ऐसे कह सकते जिसकी किस आयु इतनी लंबी हो उससे महान सिद्ध पुरुष दूसरा कोई नहीं